ब्रह्म विचार शब्द तीनों शब्द है क्या क्या शब्द है ये तीनों शब्द में एक प्रकार रूप जहाँ जहाँ हुआ वो विभक्ति को लेकर दिखाना विभक्ति जस जो प्रत्यय है खाली प्रत्यय लिख देना अमुक प्रत्यय पर रहते तीनों शब्द का रूप एक प्रकार हुआ रूप लिखने की आवश्यकता नहीं जैसे लेखना है गले एक प्रकार हुआ तो भ्याम एक बार भ्याम लिखना तीन बार लिखना जरूरत नहीं भ्याम व्यस ऐसे काले प्रत्यय का नाम लिखना, जो प्रत्यय पर तीनों का रूप एक प्रकार हुआ प्रत्यय का लिखना, जो प्रत्यय पर हरी पत्य और सखी में रूप एक प्रकार हुआ मैं एक बता देता हूँ संबुद्धि में हे हरे हे सखे हे पते एक प्रकार बनाना नहीं हाँ एक स्थान में बताया संबुद्धि पर रहते तीनों का एक रूप एक प्रकार हुआ पहले संबुद्धि हुआ एक पहला हुआ उसके बाद कहाँ है खाली प्रत्यय लिख देना पहला है संबुद्धि संबुद संबोधन में सु और बाकी आगे आप लोग लिखो व्याम व्याम प्रति बताए क्या लिखे है? क्या लिखा भ्याम, भ्याम लिखा ना भ्याम लिखा क्या लिखा ऐसा होता है भ्याम वैसा देखो ये प्रत्यय होता है पहला रूप कहाँ है संबुद्धि में समान रूप है क्या रूप बना बताओ हे हरे हे सखे हे पते आगे सस में क्या बनेगा हरिन श पति उसके बाद भरीभ्याम सखी भाम पतिभ्याम भीष में आगे भसम सखी व्यम पति भ्याम फिर आम में आम में थोड़ा न हुआ नहीं तो एक हरी नाम पति नाम सखी नाम और ओस में हाँ ओस में हरि हो पति हो सखी हो और सप्तम भोजन सूप में सर ले हरीशु पतिशु सखी सु इतने तो है और अधिक है कम है किसके इतने पूरा ठीक हुआ दोबारा दिखा करेंगे <laughs> किसके ठीक है हाथ उठाओ पहला क्या है सम्बुद्धि विश व्यस ओस आम सुप इतने खान में एक प्रकार रूप है और आगे प्रश्न है सखी शब्द और पति शब्द में दोनों में रूप एक प्रकार हुआ जहाँ हर, जो हरि में नहीं है वो वो रूप लेकर दिखा पति का ये प्रत्यय लेख दो क्या कहा सखी पति में एक प्रकार रूप हुआ जो कि हरि में नहीं है सखी पति में एक प्रकार रूप हुआ जैसे रूप हरि शब्द में नहीं हो उतने रूप पति शब्द का हो अथा सखी शब्द का रूप लिख लो जहाँ सखी शब्द का रूप लिखो जहाँ पति के साथ मिलता है और के साथ नहीं मिलता है क्या रूप रूप लिख लो रूप लिखो था प्रत्यय लिखो प्रत्यय भी लिख सकते हो प्रत्यय लिख लो ठीक है किस किस प्रत्यय पर रहते पतिशब्द और सखी शब्द का एक प्रकार रूप हो जो हरि में नहीं हुआ हरि से विलक्षण हो और पति सखी में समानता हो वहाँ का वही प्रत्यय लिखो। पहला रूप कहाँ है तो आम में एक प्रकार हुआ प्रिंगे में पत्ते सखी प्रिंग में पत्यु सख्यु एक प्रकार हो गया और में पत्यु सख्यु और आम में है आम में क्या है पति नाम सखी ना हुआ नाम होता है हरि में केवल नक्तो अधिक है तो उसका भी तीनों बराबर हरि नाम ले लिया था नाम का तो ये हो गया इतने स्थान पर पति सखी समान है कहाँ का टांगे घसी गस। आगे देखो अभी सखी शब्द हो गया था भूपति शब्द बनेगा है तो भूपति भूपति शब्द की घी संज्ञा होगी किस सूत्र से पति समास सम में भुव पति भूपति घी संज्ञा है रूप बोलो भूपति भूपति इति प्रथमा अगे हे पते इति हाँ द्वितीया भूपतिम है क्या भूपति हाँ बोलो सब बोलो नहीं आता क्या हरी जैसे बोलो भूपति ना भूपते है बोलो रुको यहाँ पत्थो जैसे नहीं हरी जैसे बनेगा भूपते नहीं भूपते से बोलो भूप घी घी संज्ञ कहने से घी कार्य सूत्र कि सूत्र पहला लगा स्त्री आगे घेर आगे अच्छा, गे। अच्छा गे। आगे कति शब्द नित्यम बहुवचनांत किम शब्द से डती प्रत्येक होता है किम संख्या परिमाण डतीच किम से डती कार अति का टीका थी। लोपकर कति बनता है कितने नित्य बहुवचना होता है उसका प्रथम एक वजन द्विवचन रूप बनेगा नहीं जश शन पर सूत्र हो बहु गण वत्तु डति संख्या बहु गण वत्तु प्रत्यय डती प्रत्यात्त शब्द ये संख्या है संख्या तो है नहीं किंतु संख्यावत्त हो जाएंगी ये संख्याओं संख्या ने पर जो कार्य होता है बहु शब्द गण शब्द वत्तु प्रत्यन्त डत्ती प्रत्यांत में वही कार्य होगा डतिच ये सठ संग, संख्या करता है ये डत्यंत संख्या सठ संज्ञा से आती जितने संख्या सौ की सठ संज्ञा हो जाएगी आगे आता आएगा स्नानता सठ सकारांत नकरांत हो तो संख्या की सठ संख्या होती और यहाँ डत्यंता संख्या जिस शब्द के अंत में डती हो ऐसा जो संख्या है उसकी क्या संख्या होगी सठ षठ संज्ञा होगी कत् शब्द के अंत में डती है और बहुगुणवत्तु डती हुए से संख्या हवा संख्या होने से डती अंत संख्या सठ संख्या हो गई अभी षट संख्या होने पर जस को करने के सूत्र है षटभ्यो लुक षठ संख्या के जितने शब्द सब उसे जस को हो जाएगा लुक होने पर क्या रहेगा सब का क्या था कति जस लुक होने पर क्या रहेगा कति कति रहेगा जस्मे भी कति शस्मे भी कति लुक हो गया आगे प्रत्यय से लुक लुक स्लो लुप प्रत्यय से लुक स्लो लुप प्रत्यय से लुक स्लो लुप लुक स्लो लुप शब्दैहि कृतम प्रत्यया दर्शनम क्रमात्ज्ञ सत्येक को होता है श्लू होता है लुप होता है लूक कहो स्लू कहो लुप कहो ये तीनों शब्द से लोप किया जाता है प्रत्येक का आदर्शन लोप आदर्शन लोप लुक शब्द से लोप हो शलू शब्द उच्चारण करके लोप हो अतः तो लुप शब्द कह करके खाली लोप कहेंगे तो ऐसा तो नहीं लगेगा गया लुप कहेंगे स्लू कहेंगे लुप कहेंगे इन शब्दों का उच्चारण करके जहाँ प्रत्यय का लोप किया जाता है लोप क्या है आदर्शन लोप प्रत्यय का आदर्शन लोप किया जाएगा तो वही प्रत्यय लोप की संज्ञा हो जाती है लुप संज्ञा स्लू संज्ञा अथवा लुप संज्ञा लुप शब्द उच्चारण करके लोप करेंगे तो क्या संज्ञा होगी लुक संज्ञा होगी शुरू शब्द कहकर उच्चारण कर लोप करेंगे तो किसकी सुरु संज्ञा होगी लोप की और लुप कह करके लोप करेंगे तो लुप्त संज्ञा होगी लोप अलग लोप अलग लुप्त शब्द कहेंगे तो लुप्त संज्ञा क्रमशः अभी यहाँ जस लुक हो गया ये क्या संज्ञा होगी किसकी लुक संज्ञा होगी लोप किसका लोप हुआ जय ससु किस सूत्र के द्वारा चढ़ बुक लुक हुआ या लोप हुआ लोप नहीं हुआ था लुक शब्द उच्चारण करके लोप हुआ लुक शब्द उच्चारण किया गया लुक शब्द उच्चारण करके लोप होने से उसकी क्या ना संज्ञा होगी लुक संज्ञा होगी लोप नहीं करके लोप कहेंगे तो एक साथ हो जाएगा लुक संज्ञा हो गई अभी लु एक ये ये सूत्र है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय लक्षण प्रत्यय के रहने पर जो कार्य इस कार्य होता है प्रत्यय लुप्ते तदाश्रितम कार्य में प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय प्रत्येक मान कर जो कार्य था होता वही कार्य हो जाएगा ये प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण प्रसिद्ध है तो यहाँ लुक शब्द से लोप होने के बाद भी प्रत्यय जैसे है जस परे में रहे तो हरिषद्ध को क्या सूत्र लगा था हरिषद्ध में जसीच कथित शब्द भी इकार जसीच से गुण प्राप्त हो जाता है इति जसीच इति गुण प्राप्त गुण किस सूत्र से प्राप्त होगा जसीच जस पर है प्रत्यय का लोप होने पर भी प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण उसका निषेध करता है सूत्र न लुमतांगस्य लुमता शब्द न लुपते तन निमित्तमारी न सत श्री शब्द से मत्तुप करेंगे तो बनता श्रीमत श्रीमत का बनता श्रीमान श्रीमतु श्रीमंत तो। धन वाले को क्या कहते श्रीमान बुद्धि तो क्या कहेंगे बुद्धिमान प्रातिपति क्या है बुद्धिमत मत्तुभ करेगा मत बुद्धिमत बुद्धिमान बुद्धिमंत बुद्धिमत बनता है लू जिसका है उसको क्या कहेंगे लू है तो लुमान धन है तो धनवान श्री हो तो श्रीमत श्रीमान बनता है श्री हो तो क्या बनता है श्रीमान बुद्धि हो तो बुद्धिमान लू हो तो लुमान प्रतिविधि क्या है लुमत लुमत मत लू वाला श्रीमत का क्या थे श्री वाला नाम के लिए था ना श्रीमत श्रीमत क्या क्या था श्री वाला अनेक श्री संपद वाले श्रीमत श्रीमत है इसे बुद्धिमत है बुद्धिमान बनता है ये होता है लुमथ लू वाला देखो लूक स्लू और लुप उसमें लू लु किस है लूक में लू है स्लू में लू है और लूप में ये देखो तीनों लू वाले हो गए लू स्लूप भी लुमते है स्लो भी लुप भी सब लुमत है लुमत का तृतीयांत किस बनेगा लुमता रूप बनेगा लुमा, लुमंतो लुमंत लुमंतम लुमंतो लुमत बनेगा तृतीया में लुमता लू तो। वाले लु के द्वारा लू लु वाले लुमता शब्द न लुपते लू वाले शब्द के द्वारा यदि लोप किया गया तो उसको मान करके कार्य नहीं होगा अंग कार्य न से प्रत्य पे प्रत्योलोषण तो होता है किंतु लू वाले शब्द के द्वारा दुलोप किया गया लू वाले शब्द है लुक श्लू लुप लोप कहेंगे तो लू वाला है लोप में लू है या नहीं जैसे लुक में श्लू में लूप में है ऐसे लोप में लू नहीं तो लुक शब्द के द्वारा स्लू शब्द के द्वारा लुप शब्द के द्वारा जरा कहीं प्रत्यय का लोप किया गया लोपत होगा आदर्शनम लोप, लोप। किन्तु लुक शब्द स्लू शब्द लुप्त शब्द उच्चारण करके लोप किया तो तदाश्रितम अंग्यम तमितम अंग कार्य में न से आत नहीं होगा सब कार्य का निषेध नहीं होता है अंग निषेध हुआ कति शब्द के आगे जस लुक हो गया कि सूत्र से आ लुक होने पर अभी उसके पद संज्ञा होगी सुप्ति गंध पदम शक्तिंगा तो पद पद संज्ञा होगी प्रत्यय प्रत्यक्ष मान करके सुभंत मान करके पदसंज्ञा हो जाएगी किंतु जो, जो जसी चशी गुण करना चाहेंगे न लुमता से उसको निषेध करेगा क्योंकि ये जो गुण होता है अंग को होता है जस पर रहते पूर्व अंग को गुण होता है ये अंग कार्य है और पदसंज्ञा अंग कार्य है सुभंत तिंग की पद संज्ञा होती ये अंग है अंग कार्य नहीं होने से शुप्तिगतम पद करने के लिए तो पद संज्ञा प्रत्यय पर प्रत्यक्षण लग जाएगा किंतु तो जसीच सूत्र से करने के लिए जब जाएंगे न लुमता अंग से निशेध करें अंग से लुमता शब्द लुपते लुप्ते तन्निमितम लू लु वाले शब्द के जो प्रत्यय जिसका लूप हुआ स्लू हुआ लुप हुआ उसको निमित्त करके अंग कार्य नहीं होगा जसी चूत्र अंग कार्य है क्या जसी चूत्र अंग रहे है ये समझाता है अंग है प्रत्यय यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम जस पर रहते पूर्व गुण होता है तो अंग कौन गुण होगा जसी सूत्र से अंग को गुण होता है क्या और जब सुप्तिगंत तो पद पद संज्ञा करते तो को अंग अंग की होती पदसंज्ञा अंग की अंग कार्य है पद संज्ञा सुप पर रहते पूर्व की पद संज्ञा अपर तो रहते पूर्व की पद संज्ञा ऐसा होती क्या सुवंत समुदाय की पद संज्ञा सुभंत तिंगंत इसलिए पदसंज्ञा करने के लिए तो कोई आपत्ति नहीं जसिच्य सूत्र से गुण करने के लिए जाएंगे तो अंगकारी होने से निषेध हो जाएगा न लुमता अंग इसलिए जसिच सूत्र से गुणा नहीं होगा नहीं होगा तो क्या शब्द रहेगा कति कथि रहेगा अभी कति कथित शब्द की पद संज्ञा होगी पद संज्ञा हो जाएगी वहाँ प्रत्ययल पर प्रत्यय लक्षण लगेगा सुप्तिंगंत पद से पद संज्ञा उसको न लुमतांग से निषेध करेगा तभी यदि अंग कार्य हो सुप्तिंगंत पदम जो पद संज्ञा करते हैं ये अंग कार्य नहीं है ये तो समुदाय सुभंत और तिंगंत की पद संज्ञा करता है इसलिए गुना गुण होगा जसी जसूत्र से गुण हो जाएगा निषेध कौन करेगा इसलिए कति कति दो बार बनेगा जस में भी कति सस में भी कति भीष में क्या बनेगा अतो भीषाइस लगे न नहीं क्यों नहीं लगेगा आदंत नहीं है भीष का सकार रुत्त भी क्या व्यस्त कति ब्य आम रहते नूट होगा किस सूत्र से रसोई क्या कौन रसोई है कति रसोई हाँ हर्षांत हर्ष कतिशत में एक कारष है और नामी से दीर्घ हो जाएगा और नत्व किसुद से होगा निमित्त नहीं कति नाम सप्तमी तो बहुचन आने पर क्या बनेगा कतिशु आदेश प्रति हो जाएगा कतिशु ये स्मद अस्मद संज्ञ का त्रीसु बोलो एक युष्म शब्द है एक अष्टम शब्द है और जितने षट संज्ञ के शब्द होते हैं त्रिषु पुल्लिंग में हो स्त्रिंग में हो नपुंसक में हो स्वरूप समानम रूपाणी ये शांति स्वरूपा समान रूप वाले येष्म शब्द प्रयोग करने के लिए अहम आभांग वयम अहम पुलिंग हो तो स्त्रीलिंग हो नपुंसक हो तो अहम कहेंगे मैं हिन्दी में कहते हैं न मैं अहम म ये सम्वम पुरुष को कह तो त्वम कोई घट कहेगा तो हे घट तुम, तुम।, hey, तुम तिष्ठ <laughs> तो तुम कहेंगे ये एक रूपये समान है तो यहाँ क्यों कहा गया ये सटसज्ञ का शब्द है कतिशद तो कतिशब्द में क्या होगा ये पुलिंग तो बनी गया स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा ऐसे बनेगा नपुंसको तो हाँ ये एक ही बार सम्भना दिया आगे भी समझे न ना कति पुरुषा कति स्त्रीय कति वस्त्राणी नपुंसक हो पुंग हो कति एक ही प्रकार कति में कति के आगे विसर्ग है नही विसर्ग नहीं ऐसर्ग ए नहींशब्दों बहुवचना तो ती त्रि शब्द का अर्थ क्या है तीन तीन एक दो होगा क्या नित्य बहुवचना था इसलिए उसके केवल बहुवचन रूप बनेगा त्रिअग्र जस के आगे जस आएगा तो कैसे तो लगेगा जसी च गुण हो जाएगा और यादेश हो जाएगा त्रय बन जाएगा बन गया त्रिअग्र जस जसी च लगेगा हृषात से गुण होता जसी च्रिके इकार को ए हो जाएगा एच वाह बन जाएगा त्रय ऋतु विसर्ग हो गया त्रिया के साथ प्रथम पुरुषो न लगेगा उसको निषेध कोई करेगा और उसके बाद क्या सूत्र लगेगा तस्मा अनाकार नकार गुणत्व तो करने के लिए क्या सूत्र प्राप्त है अटक पावन निषेध कौन करेगा हैं संदेह है ना पदांत से वहा पदांत से हाँ त्रीन भेष में क्या मानेगा त्रिभी भ्यास में आम आने पर त्रि अग्रे आम नूट होगा क्या शब्द है किस सूत्र है आगे? एक सूत्र लग गया त्रेष त्रय त्रिशब्द से त्रयादेश त्रेष त्रय में कितने पदे है सूत्र में पहला पद कौन है शब्द का रूप है शब्द का कहाँ का रूप है ष्टी शब्द का एकवचन रूप बनता है शब्द नित्य बहुचनांत तो त्रे है कहा बनेगा ये एकवचन है बहुचन त्रे शब्द का अर्थ तीन करेंगे तब तो, तो नित्य बहुचनांत एक शब्द के लिए त्रि कहेंगे घट ये पुष्प है ये क्या है पुष्प शब्द है पुष्प शब्द का अर्थ है ये क्या है पुष्प शब्द का अर्थ है इसको हम पुष्प शब्द से कहते ना नहीं पुष्प शब्द यदि कोई उच्चारण करेगा अर्थ का उच्चारण करेगा शब्द उच्चारण करेगा शब्दा। शब्दा। पुष्पम। पुष्पम शब्द पुष्पम उच्चारण पुष्पम कथ यह शब्द पुष्प शब्द इसी प्रकार शब्द का यदि अर्थ तीन करेंगे तो नित्य बहुचनात्त हो जाएगा यहाँ त्रिशब्द प्रीश क्या अर्थ है शब्द त्रि क्या अर्थ शब्द त्रि जो शब्द है उसको त्रयादेश हो जाएगा त्रि शब्द के स्थान पर आदेश होगा त्रय क्या शब्द है त्रि शब्द कितने शब्द है शब्द है त्रि त्रि एक शब्द है ये शब्द के आगे जब आम आएगा तो त्रि शब्द के स्थान पर क्या आदेश करना त्रयादेश करना त्रिशब्द परक शब्द परक होने से एक हो जाएगा स्वम रूपम शब्द शब्द संज्ञा के व्याकरण में आते सूत्र शब्द से स्वम रूपम अपना लेना सूत्र आएगा अग्निर ढक ढक प्रत्यय करना है किसे अग्नि से कहाँ जाकर करके भोजनालय में जाना अग्नि से ढक करने के लिए या माचिस लगाना पड़ेगा यहीं बैठ करके किस ढक करना है अग्नि शब्द से ढक करना है किसे ढक होगा अग्निशब्द से व्याकरण में कोई संज्ञा यदि है गुण वृद्धि घि गु वृद्धि गुण ऐसा नाम लेंगे तो संघी को लेना पड़ेगा अर्थ लेना पड़ेगा व्याकरण में संज्ञा है टी संज्ञा आ गई टी और गुण वृद्धि शट ये सब संज्ञा आ गई संज्ञा का नाम लेंगे तो संज्ञी हो जाएगा गुण कहेंगे तो अ ए ओ, ओ। गुण कहेंगे तो गुण ऐसा लेना है नहीं किंतु अग्नि कहेंगे तो अग्नि शब्द का अर्थ नहीं लेना अग्नि शब्द लेना लोक में कहेंगे अग्नि आने यो क्या कहना अग्नि में आने यो तो क्या अग्नि शब्द को लेकर कागज में लाना क्या लाना अर्थों को लाना लोक में अग्नि शब्द कहेंगे तो अर्थ ग्रहण होगा अग्नि अग्नि रस्ती अत्र अग्नि रस्ती में क्या अग्नि शब्द है अग्नि शब्द का अर्थ है लोक में अग्नि कहेंगे तो अर्थ ग्रहण होगा व्याकरण में अग्नि शब्द कहेंगे तो शब्द अग्निर्डक शब्द ग्रहण होगा किंतु जिनका जिनकी संज्ञा हो गई गुण संज्ञा वृद्धि संज्ञा टी संज्ञा घी संज्ञा तो वहाँ शब्द नहीं लेना घी कहेंगे घेर घीति तो घी शब्द को गुण होगा घेर गीति गीत इंगित पर होते घी को गुण होता है नहीं तो घी शब्द का गुण होता है घी संज्ञा का जो संज्ञी अर्थ को लेना तच टे टी का रूप होता है पर रूप होता है टी टी का तो टी शब्द नहीं अर्थ लेना गुण आद गुण अवन के बाद अज पर तो क्या देश होगा गु ऐसा लिखना होता है गुण शब्द का अर्थ लेना पड़ेगा अ ए ओ जिनकी व्याकरण में संज्ञा हो गई वो संज्ञा का नाम लेंगे तो अर्थ लेना अब व्याकरण संज्ञा यदि नहीं है तो शब्द का नाम लेंगे तो अपना रूप लेना अग्नि संज्ञा हुई क्या व्याकरण में क्या है संज्ञा सूत्र है अग्नि संज्ञा करने के लिए नहीं उनसे अग्निढ कहेंगे तो अग्नि शब्द लेना व्याकरण में कोई सूत्र है गुण संज्ञा करने के लिए क्या सूत्र ऐसे गुण कहेंगे तो अ ओ इनको लेना गुण ऐसा नहीं यहाँ त्रिशब्द त्रिका अर्थ त्रिशब्द त्रिका क्या रहता आम है त्रि त्रिशब्द को त्रयादेश होगा देखो वृत्ति में त्रि शब्दस्य आ गया त्रिशब्द से त्रयादेशम परि के स्थान पर क्या आदेश होगा त्रय त्रि को हटा करके त्रय लेकर नानिकाल सी सर्वस्व क्या आदेश त्रय त्रय, त्रय।, त्रय।, त्रय।, त्रय।, त्रय। अग्र आम त्रय के आम हो तो नोट होगा है कि सूत्र से नोट होने के बाद नामी से दीर्घ हो जाएगा अटकुबा से अण हो जाएगा बन जाएगा तया नाम देखो तो त्र में रे निमित है उसके बाद क्या क्या बनने हैं र क्या आगे रह क्या आगे है र क्या आगे आ आगे य आगे आ आगे? आगे? आगे? आगे? आगे नकार तो अ आ ये सब अट में आ जाएंगे अट को से नत हो गया त्रयाना सप्तमी बहुचन में बनेगा त्रिशु आदेश प्रत्येक हो जाएगा कैसे रूप बना पहला क्या बना है पति त्रय त्रिन त्रिनाम त्रया त्रयाना त्रया, नाम। त्रया नाम आगे हां कोई कोई बोलते त्रिनाम सरल है ना कति शब्द कैसे बनेगा कति कति कति कर्या कर्या कनिया अ त्रिशब्दम क्रियाम त्रिवि त्रिया त्रिया क्रियाम हां अभी कति शब्द और त्रि शब्द में रूप में भेद कहां है पहला जस में है जस में और कत और सस में सी सस नहीं जस सस तो आगे आमे आमे क्या भेद ना और सप्तम बहुजन में एक प्राय तो कितने स्थान में हुआ जस सस आम और नित्य बहुजन दोनों है गौण ते भी प्रिय प्रिय त्रि शब्द है सब सब प्रिया त्रयो यस्य पुरुष से सपुरुष प्रिय त्रि जिसका तीन प्रिय है प्रिया त्रयो यस जिसका प्रिय तीन है उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा प्रियत्रि चित्राह गो यस पुरुष से सपुरुष चित्र गु उसको क्या कहते हैं जिसके पास गो है चित्रचित कपड़े चित्र बन वाले चित्राह गावो यसे स चित्रगुह पीतम अम्बरम य पीताम्बर क्या है पिताम्बर पीतांबर कैसे पिता है माता हाँ पीतम अम्बरम य स पीताम्बर कोई कहते पिताम्बर पिता कैसे होगा पित्त पीतानि पीतानी अंबरा यसे कर्सते पीत अंबर ये सीता अंबर ये बहुब्रीसम सेम उदर ये स लंबोदर ये है समास बहुब्रीसम याद करना ध्यान रखना ये बहुब्रीसम से आदि से अजादी हल अंत ये स हलंत हल आदि हलादि अजादि हलादी अजंत हल्त ये सब समास है? बहुबरी समास बहुबरी प्रियाणाम स प्रियत्री विग्रह होता है प्रिया त्रया सप्रियत्री प्रिय त्रि व्यक्ति कितने है एक हो सता है दो हो सता है बहुत हो सतें जिसका तीन प्रिय है तो एक वचन बनेगा प्रिय शब्द का है प्रिय त्रिशब्द का एक वन बनेगा एक व्यक्ति कोई हो सकता है जिसका तीन प्रिय हो हो सकता है हाँ तो एक वन दिवोचन सो बनेगा प्रिय त्रिशब्द एकवचन दिवचन बनेगा अब गौनोत्व तो प्रिय त्रयाणम अर्थात वहां भी त्रिशब्द का त्रयाधिश हो जाएगा प्रिय त्रिशब्द की घी संज्ञा होगी क्या घी संज्ञा होगी अब मना कौन कर रहा था प्रियत्री शब्द की घी संज्ञा होगी रूप के समी क्या प्रियत्री प्रियत्री प्रियत्र हे प्रियत्रे हे प्रिय त्रय त्रिय नहीं त्रय हे प्रिय त्रय प्रियत्रिम प्रियत्री प्रियत्रे प्रियात्रिन, समय तो कम से कम जोर बोल लगाओ इसमें क्या डरना लगाओं भैस आते समय चतुर्थी बोलो प्रिय त्रय हा प्रियत्रेत्र गौ प्रियत्रियत्रे प्रियत्रियो प्रियत्रयाणी प्रिय बोलो सप्तमी प्रिय त्रऊ अ अच्छा लग जाएगा प्रिय त्रऊ प्रिय त्रियो प्रिय प्रियात्री। हाँ